साक्षात्कार जिसको हुआ उसमें अविद्या अवस्था में अनुभूयमान जो संसारित्व था वो नहीं रहता संसारित्व है कर्तृत्व भुक्तृत्व वो नहीं रहता जिसको ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार हो जाता है उसमें क्योंकि आत्मा में कर्तृत्व भक्तृत्व स्वतः नहीं है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के संसर्ग से हैं और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का आत्मा के साथ संसर्ग मिथ्या ज्ञान निमित्तक है ब्रह्मात्मयकत्व साक्षात्कार रूप तत्व ज्ञान से शरीरादि का आत्मा के साथ संसर्ग का निमित्त मिथ्याज्ञान समूल निवृत्त होता है तो देहादि का आत्मा के साथ संबंध भी नहीं रहता अशरीरत्व आ जाता है इसे अशरीरम वसंतम न प्रियाप्रिये प्रिय इस श्रुति ने कहा अशरीरत्व शरीर छूटने पर होगा जीवित अवस्था में नहीं होगा ऐसी जो शंका थी उसका भी भगवान भाष्यकार ने निराकरण कर दिया और कहा कि जीवित अवस्था में ही सशरीरत्व यानी शरीर का आत्मा के साथ संसर्ग उसका निमित्त मिथ्या ज्ञान के निवृत्त होने से निवृत्त हो जाता है और देह तथा कर्म का आत्मा के साथ भ्रांति निमित्तक संसर्ग की निवृत्ति ही जीवन मुक्ति है जीते जी ही देह का आत्मा के साथ तादात्म्य संसर्ग निवृत्त हो जाए तो माना जाता है ये जीवन मुक्ति है तो ब्रह्म ज्ञानी की जीवन मुक्ति का पक प्रमाण और भी बताया जा रहा है तथाच ब्रह्मविद विषया श्रुति इत्यादि से यहां से पूर्व तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं भाष्य में तथाच ब्रह्मविद विषया श्रुति इसका अवतरण है टीका में टीकाकार लिखते हैं कि जीवन मुक्त प्रमाणम आह तथा चेति अवगत साक्षात्कार अवगत ब्रमात्म भाव जिसको है यानी ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार जिसको हुआ उसे साक्षात्कार का फल जीवन मुक्ति का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है तथाच इत्यादि से तो भाष्य में है विषया श्रुति ही तो ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मज्ञान का फल अशरीरत्व तो बताने वाली यह बृहदारण्यक श्रुति भी है बृहदारण्य उपनिषद के चौथे ब्राह्मण की चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण की यह श्रुति है तथा इत्यादि तो भाष्य में है कि तद यथा आलवयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्था सहित एव इदीर सेते अथ अयरी अमृतो प्राणो ब्रह्म तेज यह श्रुति है और भी एक श्रुति बताई गई सचक्षुरचक्षुरीव सकर्णो अकर्ण इव सवाग अवाग इव समना अमनाव साणो अ प्राण इव तो ये दोनों श्रुतियां ब्रह्मज्ञानी के जीवन मुक्ति में प्रमाण है पहली जो श्रुति है तद यथा इत्यादि सदृष्टान्त यह बता रही हैं कि जीवित अवस्था में ही शरीरादि के साथ तादात्म्य संबंध विच्छिन्न हो जाता है ब्रह्मज्ञानी का इसके लिए पहले दृष्टांत है यथा यने जैसे तत्थे तत्र, तत्र यानि ब्रह्मज्ञानी का अपने शरीर में तादात्म्य संसर्ग नहीं रहता इस अर्थ में यह दृष्टांत है तत्र तत्थे तत्र यानि अर्थे दृष्टांत यथा तो अहि निर् निर्लोयनी, निर्लोयनी का अर्थ होता है त्वचा निर्लोयनी शब्द त्वचा का परामर्शक है हाँ, सर्प की त्वचा निर्लोयनी कहलाती है केन्चुली है कांसुली कहते हैं कि केंचुली कहता है हम्म क्या केंचुली केंचुली तो वो जो त्वचा है वो तो आही जोड़ने से सामान्य निर्लोयनी शब्द का तो अर्थ है त्वचा और आही निर्लोयनी का अर्थ है केंचुली तो निर्लोयनी यानी त्वचा और अहे निर्लोयनीति अहि निर्लोयनी ष्टी तत्पुरुष समास होकर बना अहि निर्लोयनी सर्प की त्वचा पकी हुई जो सर्प की त्वचा होती है और उस त्वचा के विशेषण है अहि निर्लोयनी के वल्मी के मृता प्रत्यस्ता सहीत तो वल्मीके स का करता है अहि निर्लवनी सर्प की त्वचा रहती है का अर्थ है स्थित रहती है प्रतिष्ठेत स्थित रहती है स्थिति भवती सही तक अर्थ है कहां पर तो वाल्मिक वल्मिक है वो छेद जहां पर त्वचा को छोड़ दिया है केंचुली को छोड़ दिया है सर्प वहीं पर वह रहती है उस निर्लोयनी के विशेषण है वल्मिक में रहने वाली निर्लोयनी कैसी है सर्प की तो मृता मृता का अर्थ है सर्प का आत्माभिमान जिसमें नहीं है तादात में नहीं है ऐसी ही निर्लो यानी के मृत शरीर में मृत पुरुष का तादात्म्य संसर्ग नहीं होता जीवित पुरुष का जैसे होता है ऐसे मृत का मृत शरीर में तादात्म्य नहीं होता ना तो मृता यानी तादात्म्य संसर्ग रहता सर्प के तादात में संसर्ग से रहित है क्यों तो कहते प्रत्यक्षता प्रत्यस्ता, निक्षिपता वह वल्मी के प्रत्यक्षता उसे छिद्र में त्याग दिया है फेंक दिया है सर्प ने तो प्रत्यस्ता यानी फेंकी हुई अपने शरीर से अलग करके सर्प के द्वारा फेंकी हुई केन्चुली में सर्प का तादात्म्य संसर्ग नहीं होता है ऐसी जो केन्चुली है वह जहां छोड़ी है वहीं रहती है ऐसे ही ये तो दृष्टांत हुआ अब दार्टान्त है एवं एवं इदम शरीरम सेते एवं एवं यानी उदाहरण के अनुसार दृष्टांत अनुसार ही दार्टान्त में सर्पस्थानीय है ब्रह्मज्ञानी और सर्प निर्लोयनी स्थानीय है ब्रह्मज्ञानी का शरीर तो कत इदम शरीरम एने ब्रह्म सर्प स्थानीय सर्प स्थानी ब्रह्मज्ञानी का शरीर श्त रहता है ओ ब्रह्मज्ञानी ने ब्रह्मज्ञान होते ही शरीर के साथ तादात्म्य संसर्ग का निमित्त मिथ्या ज्ञान के निवृत्त होने से संसर्ग त्याग दिया छूट गया संसर्ग जैसे वो निकाल करके फीकी हुई कैंसूले में सर्प का तादात्म्य संसर्ग छूट जाता है ऐसे मिथ्या मिथ्या ज्ञान के निवृत्त होने से ब्रह्म ज्ञानी का जीवित अवस्था में ही अपने शरीर के साथ संसर्ग छूट गया जिस शरीर के साथ ऐसा शरीर वो सेते यानी उसके चूली के तरह रहता है ब्रह्मज्ञानी के तादात संसर्ग के बिना ही रहता है और आगे कहते हैं अथ अयम अशरीरो अमृतह प्राणु ब्रह्म तेजयेव। तो सर्प जैसे फिर पुरानी जो पकी हुई त्वचा है केंचुली उसको निकाल करके छोड़ देने पर वह त्वचा रहित होता है ऐसा नहीं उसकी एक नई चमकीली त्वचा होती है चमकता है उससे पहले तो उस जब तक कवस्थ था उसका वो पकी हुई त्वचा का तब तक तो चमकता नहीं था और वह केन्चुल को त्याग दिया तो चमकता है अच्छी तरह से उसमें नवजीवन सा आ जाता है तो आथ शब्द का अर्थ है यथा निपात है न नानेक अर्थ होते है, उसके तो यहां यथाथ करिए तो जैसे वो सर्प अपने तेजस्वी रूप से अवस्थित रहता है इस त्वचा को छोड़ करके ऐसे ही अयम अयम यानी सर्प स्थानीय ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी अशरीरो ये भी अशरीर होता है यानी उपाधिभूत जो शरीर है इसमें से तो संसर्ग हट गया तो अशरीर होता है का अर्थ है शरीर के साथ संसर्ग से युक्त तो नहीं होता सशरीरत्व तो उसमें नहीं होता शरीर रहते हुए भी अशरीर भाव में रहता है तो अशरीर तो शरीर से संसर्ग न होने से कहते हैं अमृत तो फिर उसकी अहंता किसको आलंबन बनाएगी अहंता शरीर को आलंबन नहीं बनाएगी तो जो अमृत स्वरूप ब्रह्म है उसी ब्रह्म को निर्विकार ब्रह्म को ही उसकी अहंता आलंबन बनाती है अहमृति वो हमेशा प्रतिपल उसकी अहम वृत्ति अज्ञानी की अहम वृत्ति जैसे शरीरादि को आलम्बन बना करके रहती है ऐसे ब्रह्म को आलंबन बना करके रहती है और ब्रह्म की मृत्यु नहीं होती है इसलिए ब्रह्म अमृत है और वो अमृत ब्रह्म को आलम्बन बना करके स्थित है जिसकी अहम वृत्ति जो ब्रह्मनिष्ठा है वह स्वयं भी अमृत रूप हो जाता है इसलिए कहते हैं कि अशरीरो अमृतो तो मरने पर ऐसा होगा तो कहता ऐसा नहीं प्राण तो प्राण में कर्तार्थ में अचप रखते हैं प्रउपसर्गपूर्वक अंधातु से तो प्राणीती प्राण ऐसी उत्पत्ति करते प्राण शब्द की करता अर्थ में प्रत्यय करके तो अर्थ निकलेगा प्राणन क्रिया कर रहा है प्राणन क्रिया कर रहा है वो जीवित माना जाता है श्वास ले रहा है का अर्थ है जीवित है जीवन प्राण शब्द का अर्थ है जीवन प्राणीती प्राण ऐसी उत्पत्ति करेंगे तो तो जीते जी ही अमृत है वो मतलब जीवन मुक्त है जीवित ब्रह्मा है वो और वो कौन है तो कहते मृत नहीं है यानी मरणशील कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान नहीं है तो कौन है फिर वो तो कहते हैं प्राणो ब्रह्म यानी जीवित अवस्था में ही वह ब्रह्म स्वरूप है ब्रह्म वो ब्रह्म कैसा है तो तेज एव तेज शब्द का अर्थ है चेतन तो विशुद्ध ज्ञान वही आनंद है तो विशुद्ध ज्ञान जो निरति से आनंद स्वरूप है वही तो ब्रह्म है वही यह ब्रह्म ज्ञानी है ज्ञानी तो आत्मव में मतम ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है और कृष्ण का स्वरूप क्या है तो सचिद आनंद रूपा आनंद ही कृष्ण का स्वरूप है और ज्ञानी भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे स्वरूप है का मतलब सच्चिदानंद स्वरूप ही है तो इस प्रकार ये जो ब्रदारण्य श्रुति है ये बता रही है ब्रह्म साक्षात्कार जिसको होता है उसका शरीर के साथ अविद्या अवस्था में जय साथ तादात्म्य संसर्ग होता है ऐसा तादात्म्य संसर्ग नहीं रहेगा ये कह रहा है आगे हैं थोड़ी टीका टीका को देखिए तथा क्षेत्र इस प्रतीक के बाद में तद यथा अहि निर्लोयनी इस श्रुतिस्थ शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार तत यानी तत्र पहला पद है ना न तत्का अर्थ कर दिया तत्र और तत्र का अर्थ कर दिया जीवन मुक्तस्य देहे जीवन मुक्त का शरीर रहने पर भी शरीर में तादात्म्य संसर्ग नहीं होता इस विषय में दृष्टान्त है यथा दृष्टांत तो अहि निर्लोयनी शब्द का अर्थ करते हैं सर्पत्वक अहि का अर्थ है सर्प निर्लोयनी का अर्थ है त्वचा तो अहि तो निर्लोयनी का अर्थ हुआ सर्पत्वक और वल्मी के प्रत्ये इसका अर्थ करते है वल्मिकादो प्रत्यस्था यानी निक्षिप्ता तो छिद्रादि में फेंकी हुई छोड़ दी हुई फेंकना है उसमें उसको अपने शरीर से अलग करके छोड़ देना तो सर्प के द्वारा वल्मी आदि में प्रत्यस्त जो तोक है केन्चूली है वो मृता तो मृता का अर्थ करते हैं सर्पे न त्यक्ताभिमान ये मृतक हुआ तो सर्प के द्वारा जिस त्वचा में से आत्माभिमान त्याग दिया गया है ऐसी वह त्वचा सई त अर्थ कर दिया वर्तते वो जहा छोड़ी है वहीं रहती है ये तो दृष्टांत तो हुआ ऐसे दार्टान्त में कहते एवं एवं इदम विदुषा त्यक्ताभिम शरीरम तिष्ट ऐसे ही ज्ञानी के द्वारा त्यक्त अभिमान जो शरीर है इदम शरीरम का अर्थ तो ज्ञानी ने आत्मा आत्माभिमान त्याग दिया है जिस शरीर में से ऐसा शरीर भी उसी केन्चूली के तरह रहता है शेते का अर्थ कर दिया तिष्टी अब उत्तरार्ध में जो अथ अयम अशरीर यहां पर प्रथम पद है अथ उसका अर्थ कर दिया तथा तो तथा त्वचा निर्मुक्त सर्प वत ये अथ शब्द का यह अर्थ निकलेगा कि त्वचा से रहित यानी पुरानी त्वचा से रहित जो सर्प है केंचुली से रहित जो सर्प है उसी वो जैसे चमकता है नई त्वचा धारण करके ऐसे ही कहते हैं ये वे अयम देहस्थो स्थो देह में स्थित होता हुआ भी अशरीर विदुषो देहे सर्पस् त्वची इव अभिमावात्त अशरीर अशरीरत्वात्त अमृत प्राणी अमृत यहाँ तक लीजिए तो शरीर में स्थित होता हुआ भी अशरीर है <coughs> अशरीर का अर्थ है शरीर में तादात्म्य अभिमान से रहित है क्योंकि कहते हैं विदुसो देहे सर्पस्य त्वची इव अभिमान भावात् तो जैसे त्यागी हुई त्वचा में सर्प का अभिमान नहीं होता ऐसे ज्ञानी का शरीर रहने पर भी ज्ञानी का उस शरीर में अभिमान नहीं होता इसलिए ज्ञानी को अशरीर कहा जाता है और अशरीरत्वात अमृत तो शरीर में मरण धर्मा शरीर में आत्मा भार, आत्मा आत्माभिमान न होने से उसका आत्माभिमान रहेगा विनाश रहित ब्रह्म में और ब्रह्म है अमृत विनाश रहित इसलिए ये भी अमृत है परमात्मा स्वरूप है निर्विकार है ये मरने पर ऐसा होगा या जीवित अवस्था में ही होगा तो ये दिखाना है कि जीवित अवस्था में ही तो उस दृष्टि से प्राण ये विशेषण है तो प्राण का अर्थ है जीवित है अभी वो इसे दिखाने के लिए प्राण शब्द की उत्पत्ति करते हैं टीकाकार प्राणीती प्राणो प्राणिति प्राणिति यानी प्राणन क्रिया कर रहा है का अर्थ है जीवित है तो जीवन अपि जीते जी ही ब्रह्म तो जीते जीवन जीते जी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ब्रह्म को अपनी अहंता का आलंबन बनाता है कहा वो कैसा है ब्रह्म किम तद ब्रह्म जो ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी की अहंता का आलम्बन बनता है विषय बनता है वह ब्रह्म कैसा है तो तेज एव इससे ब्रह्म का स्वरूप बताया है को निर्विकार ज्ञान ही उसका स्वरूप है इसलिए तेज का अर्थ करते हैं तेज है यानि स्वयं ज्योतिरानंद एव स्वयं आनंद ही उसका स्वरूप है स्वयं आनंद एव आगे हैं है वस्तुचुरपी बाधित स चक्षुरादिवृत्तिया सचक्षु इत्यादि योजना ये तो दूसरी जो श्रुति आ रही है उसका अर्थ कर रहे हैं इत्यर्थ यहां तक ये बृहदारण्य श्रुति का अर्थ हो गया स्वयं ज्योति आनंद एवं ब्रह्म का स्वरूप है स्वयं प्रकाश आनंद अब दूसरी जो श्रुति है उसे देखिए मूल भाष्य में सचक्षु रचक्षण अकर्ण सवाक् अवाग इवनाव सप्राणो अ प्राण इव इति जीवन मुक्त के विषय में श्रुति है तो इसके विषय में कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्मज्ञानी जीवित होने के कारण जीवित माना जाता है कार्यक्रम संघात युक्त तो जीवित होगा उपाधि युक्त इसलिए चक्षुराधि जो उपाधि है चक्षु कर्ण अः चक्ष उपाधि जिसकी है उसे सचक्षु कहा जाता है तो सच सचक्षु है लेकिन उस चक्षु में आत्माभिमान न होने से अज्ञानी के तरह उसे आत्माभिमान न होने के कारण अचक्षु ईव कहा जाता है तो जैसा जिसका चक्षु इंद्रिय नहीं है जन्मांध है उसका भी चक्षु में आत्माभिमान नहीं होता है और इसका चक्षु होते हुए भी चक्षु में आत्माभिमान न होने से अचक्षु के तरह है मतलब तो चक्षु इंद्रिय का व्यापार तो होगा जीवन यात्रा चलाने के लिए इन्हें कि आंखें बंद करेगा ओ गधारी के तरह पट्टी नहीं बांधेगा चलेगा तो देखता हुआ ही चलेगा उपनिषद पढ़ेगा तो आंखें खोल करके ना पढ़ेगा लेकिन वो चक्षु तथा चक्षु के व्यापार में अहम अभिमान मम अभिमान नहीं होगा जैसे अज्ञानी का होता है चक्षु के साथ तारात में अभिमान और चक्षु इंद्रिय के व्यापार रूपादि ग्रहण में मम अभिमान में देख रहा हूं ऐसा ये दर्शन व्यापार में रहा है ऐसा किसी भी उपाधि के साथ तादात्म्य न होने के कारण किसी भी उपाधि के व्यापार को अपना व्यापार ऐसा अभिमान नहीं करता इंद्रियानि इंद्रियार्थेशु वर्तन इति मत्वा न थे गीता कहती है वैसा रहता है इसलिए उसे कहा जा रहा है सचक्षु अचक्षु इव और टीकाकार व शब्द का दोनों के साथ अन्वय करने के लिए कहते हैं सचक्षु ई वक्षुव ऐसा यद्यपि वो, वो अचक्षु है लेकिन सचक्षु के तरह है ऐसा करो कचक्षु के साथ सा। चक्षु में तादात में अभिमान न होने से अचक्षु है लेकिन वो बाधित रूप से जब तक प्रारब्ध है तब तक उसका शरीर यात्रा निर्वाहक शरीर चक्षराधि इंद्रियों का व्यापार प्रारब्ध से प्रेरित होकर के होता है बाधित अनुवृत्ति से इसलिए अज्ञानी के भी जिनका इंद्रिया में तादाद अभिमान होता है इंद्रिया सब होती है ऐसे ये भी सब व्यापार इंद्रिय वाला है अचक्षु होता हुआ भी लेकिन दोनों में अंतर है उसकी इंद्रियों का तथा इंद्रिय व्यापारों का बाध नहीं है और इसके इंद्रिय तथा इंद्रिय व्यापार का बाध है इसलिए जिसकी जिसका इंद्रियों में तादात में अभिमान बाधित नहीं है उसे तो वस्तुत ही सचक्षु कहा जाएगा और ये सचक्षु के जैसा है सचक्षु नहीं है सचक्षु जैसा है अचक्षु होता हुआ भी अचक्षु है ब्रह्म ब्रह्म होता हुआ भी सचक्षुव ऐसा लगाना इसलिए टीकाकार ने लिखा कि वस्तु तो अचक्षुरपि वस्तु तो वह अचक्षु, अचक्षु यानी ब्रह्म है तो भी बाधित चक्षुरादि अनुवृत्तिया तो प्रारब्ध के कारण बाधित अनुवृत्ति से चक्षुरादि उसके सब व्यापार चक्षुरादि होने के कारण उसे सचक्षुव कहा जाता है ऐसा अनुय करना सचक्षु रिव इत्यादि योजन ऐसा अनुय करो वस्तुतः वो है अचक्षु लेकिन सचक्षुव अचक्षु के पास में जो इव शब्द है उसे सचक्षु के पास जोड़ देना ऐसे अकर्ण यहां जो ईव शब्द हैं उसे सकर्ण के साथ जोड़ना वस्तुतः कर्ण में आत्माभिमान न होने से अकर्ण है वो तो अकर्ण होता हुआ भी उस इकर्ण जैसा है और अवाग इ अवाग होता हुआ भी सवाग इव और स, अमना अपि अमना अपि समना ईव इव।, इव को इसके साथ ले आना सभी में ऐसे अप्राणूपी सप्राण तो यह वस्तुतः तत्त्व उपाधि में आत्माभिमान रहित होने के कारण अचक्षदि रूप होता हुआ भी सचक्षादि के तरह है बाधित तो इंद्रिय व्यापारवान है आगे हैं जैसे ये श्रुति प्रमाण बताई ऐसे स्मृति भी ब्रह्म ज्ञाने के अशरीरत्व में प्रमाण के रूप में बताई जा रही है इसलिए कहते हैं स्मृति च स्थित प्रज्ञ का भाषा इत्यादिया स्थित प्रज्ञ लक्षणानि आचक्षाणा सर्व प्रवृत्ति असंबंधम दर्शयति स्थित प्रज्ञ का केशव स्धि किम ये जो अर्जुन का प्रश्न है इस प्रश्न के उत्तर के रूप में पचपनवे श्लोक से द्वितीय अध्याय के अंतिम तक बहत्तरवे श्लोक तक जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण को बताने वाली स्मृति है पचपनवे श्लोक से बहत्तरवे श्लोक तक कितने श्लोक हुए अठारह इन अठारह श्लोकों में बताया गया स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को तो ये जो अठारह श्लोक रूपा स्मृति है आ, ये क्या बता रही है ये ही बता रही है कि विदुष सर्व प्रवृत्ति असंबंधम दर्शयती दर्शयती का करता है इत्यादिया स्मृति यह अठारह श्लोकात्मक स्मृति यानी गीता विदुष यानि ब्रह्मज्ञानी का सर्व प्रवृत्ति यानी सभी चक्षराधि उपाधि के व्यापार रूप प्रवृत्ति के साथ ब्रह्मज्ञानी का संबंध नहीं होता यही बताती हैं सब अने अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त उपाधि से असंस्लिष्ट ही ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है तो ये भी ब्रह्मज्ञानी के जीवन मुक्ति में प्रमाण है स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताने वाली स्मृति तस्मात् न अवगत ब्रह्मात्म भाव यथा पूर्व संसारित्व इसलिए ये मानना चाहिए कि जो तस्मात् का तो अर्थ हुआ इन्हीं कारणों से पूर्व में जो बताए गए कारण हैं और जो जो आक्षेप पूर्व पक्षी ने किए थे उनका निराकरण हुआ ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी अशरीर होने से यानी शरीर में ब्रह्मज्ञानी का तात्मे संसर्ग न होने से ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी अवगत ब्रह्म ब्र्मात्म भाव अवगत ब्रह्मात्म भाव कहा जाता है उसे जिसे ब्रह्म का आत्म रूप से संशय विपर्यरहित तो साक्षात्कार हुआ फल परसायी साक्षात्कार हुआ है जिसको वो है अवगत ब्रह्मात्म भाव ब्रह्मज्ञानी स्थित प्रज्ञा और उसमें कहते यथा पूर्वम संसारित्व न जो तस्मात के पास न है वो संसारित्व के साथ जुड़ेगा कि अविद्यादशा में जैसे संसारित्व था सशरीरत्व था ऐसा सशरीरत्व ज्ञान अवस्था में नहीं होता ब्रह्म ज्ञानी का अब यस्यतु इत्यादि से यह बताया जा रहा है यदि पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि आधित वेदांत्यापी यथा पूर्व संसारित्व दर्शनात् तो जिसने वेदांत का अध्ययन कर लिया उसमें भी जैसे अविद्या अवस्था में संसारित्व भास रहा था ऐसा ही संसारित्व दिखता है इसके उत्तर में भास्कर भगवान ने पहले कहा था कि न अवगत ब्रह्मात्म भावस्य से यथापूर्वं संसारित्व तो जैसे अविद्या अवस्था में संसारित्व होता है ऐसा संसारित्व ब्रह्म ज्ञान होने पर नहीं होता है ब्रह्म साक्षात्कार होने पर और यदि कोई अपने आप को उपनिषदों का अध्ययन करके उपनिषदों के शब्दार्थ ज्ञान से युक्त समझ करके ज्ञानी समझ ले और लेकिन शरीर आदि में आत्मभाव वैसा का वैसा बना रहे शरीरादि के व्यापार को अपने व्यापार समझता रहे करतृत्व भोक्तृत्व जैसे अविद्या दशा में था ऐसा ही कर्तृत्व भोक्तृत्व उपनिषदों का अध्ययन करके वाचार्थ ज्ञान प्राप्त करके भी होता रहे यदि जैसा पहले था ऐसा ही भोक्तृत्व कर्तृत्व तो कहते फिर उसे ब्रह्मज्ञानी नहीं कहा जाएगा जैसे नारद जी स्वीकार करते हैं सनत कुमार जी के पास जाकर के कि सोहम भगवो मंत्रविदेव न आत्मविद हे भगवान मैं तो ये सारे वेद वेदांग पुराण आदि जो जानता हूं करके कहा शास्त्र आदि लेकिन इन सब का मुझे शब्दार्थ ज्ञान मात्र है आत्मज्ञान नहीं है कहा कैसे समझ मान लिया आपने कि आपको आत्मज्ञान नहीं है कहा आप जैसे महापुरुषों से मैंने सुना है तरति शोकम आत्मवित आप जैसे महापुरुषों ने ये बताया है कि आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता और सोहम भगवो सोचा मी ये भगवान मुझे शोक होता है इसलिए मैं मानता हूं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं है शोक होना तो भोक्तृत्व तो है ना यही संसारित्व तो है शोकाकुल करने वाली परिस्थिति अज्ञानी के सामने आती है उसे शोक होता है यानी दुख का अनुभव होता है यही भोक्तृत्व तो है मुझे भी ऐसा होता है नारद जी कहते हैं इसलिए मैं मानता हूं कि मुझे आत्मज्ञान नहीं है शोक तो अंतकरण का धर्म है और उस शोक रूपी अंतकरण शोक रूपी धर्म का आश्रय धर्मी जो अंतकरण है उसके साथ तादात में अभिमान करके ही मैं अपने आप को शोकाकुल समझता हूं इसलिए मिथ्या ज्ञान अभी मेरे में विद्यमान है आत्मज्ञान नहीं है मुझे वही यहां पर भस्कर भगवान कहते हैं कि यश्य तू यथापूर्व संसारित्व तो अविद्यादशा में जैसा संसारित्व है ऐसा ही संसारित्व वेदांत अध्ययन के पश्चात भी रहता है तो समझना चाहिए कि नासो अवगत ब्रह्मात्म भाव उसे वेदांत का शब्दार्थ ज्ञान तो है उपनिषदों का लेकिन वह अवगत ब्रह्मात्म भाव नहीं है यानी ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार नहीं है भ्रांति का निवर्तक तो ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार है वो साक्षात्कार उसे नहीं है यही समझना इति अवध्यम का तो अर्थ होता है दोषयुक्त अनवध्यम का अर्थ है निर्दोष दोष रहित वेदांत सिद्धांत है यह कार्यकारण भाव है ब्रह्म, ब्रह्मात्म साक्षात्कार संसा आ, आस, का फल है असंसारित्व ब्रह्मात्म साक्षात्कार संसारित्व निवर्तक है ये जो साध्य साधन भाव है निवर्त निवर्तक भाव है <coughs> ये निर्दोष हुआ अन्वद्यमित <coughs> प्रतीक के बाद में टीकाकार एक वाक्य लिखते हैं <coughs> ब्रह्मात्मज्ञा मुक्तिलाभात सिद्ध वेदाता प्राण्यम <coughs> हित शासना शास्त्र निर्दोषतया स्थितम इत्यथ तो ब्रह्मात्म ज्ञान यानी ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म कात्म रूप से साक्षात्कार इसका फल है मुक्ति तो ब्रह्मात्मज्ञात मुक्ति लाभात् मुक्ति रूप प्रयोजन ब्रह्म ज्ञान मात्र से होने से वेदांता नाम प्रामाण्यम सिद्धम जो कर्म तथा कर्मांग रूप नहीं है मात्र कूटस्थ सिद्ध वस्तु है ब्रह्म उस ब्रह्म में वेदांतों का प्रामाण्य सिद्ध हुआ कार्यान्वित ब्रह्म में नहीं कार्य अनान्वित सिद्ध वस्तु ब्रह्म में वेदांत का प्रामान्य निश्चित हुआ सिद्धम यानी निश्चितम प्राम और पूर्व पक्षी का कथन था कि जो प्रवर्तक निवर्तक होता है वही शास्त्र होता है शास्त्र का प्रयोजन है प्रवृत्ति निवृत्ति शासनाथ शास्त्रम उत्पत्ति से जो शासन करे अपने अधिकारी पर उसे शास्त्र कहते हैं तो अधिकारी पर शासन का अर्थ है अपने अधिकारी को किसी साधन में प्रवृत्त करे किसी साधन से हटाए उसे कहा जाता है शास्त्र का मतलब शास्त्र प्रवर्तक निवर्तक ही होगा जो प्रवर्तक निवर्तक शब्द है वो शास्त्र है ऐसा पूर्व का कथन था तो वेदांत यदि ऊटस्थ सिद्ध ब्रह्म का ज्ञापक होगा तो वेदांत से जिस ब्रह्मात्म एकत्व का ज्ञान होगा उससे तो फिर किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी प्रवर्तक ज्ञान का या निवर्तक ज्ञान का जनक नहीं होगा तो प्रवृत्ति निवृत्ति का जनक न होने से वेदांत जन्य ज्ञान तो वेदांत को फिर शास्त्र नहीं कहा जाएगा उपनिषदों को इस प्रकार अशास्त्रत्व की आपत्ति आएगी उपनिषदों में ये आक्षेप यदि करते हैं पूर्व पक्षी तो सिद्धांती कहते हैं शासनाथ शास्त्रम यह युत्पत्ति कर्म कांड विषय नहीं है और ज्ञान कांड के विषय में तो संसनात्श शास्त्रम शास्त्र पद की उत्पत्ति करना संसनात्श शास्त्रम संसन का अर्थ होता है हित उपदेश हितोपदेश यानी हितोपदेशात तो शास्त्रम जो हित का उपदेश करें उसे शास्त्र कहते हैं ये लक्षण ज्ञान कांड में तो घटेगा ही कर्म कांड में भी घटेगा इसलिए उभय कांड में समन्वित होने वाला लक्षण संसनात शास्त्रम शास्त्र है और शास्त्रम शास्त्र केवल कर्मकांड के लिए है इसलिए वो एक प्रकार से अव्याप्ति दोष से दूषित है शास्त्रम शास्त्र उत्पत्ति और ये तो अव्याप्ति दोष रहित शास्त्रम शास्त्र उत्पत्ति हो जाएगी लक्षण हो जाएगा कर्म कांड भी हित तो का साधन बताता है संसन का अर्थ हितोपदेश उपदेश, उपदेश का अर्थ है बताना तो वेदांत भी मनुष्यों के लिए परम हित तो है आत्मज्ञान और आत्मज्ञान कराता है आत्मज्ञान अनुकूल उपदेश करता है जिसे गीता ने कहा यमलब्ध्वा लब्धवा चापरम लाभम मन्यते ना अधिकम वो होता है वेदांत से इसलिए वेदांत को कहा जाएगा हित का उपदेशक होने के कारण शास्त्र कर्म कांड हाँ लक्ष्य एक देश वृत्ति हो जाएगा पूरे शास्त्र में नहीं रहेगा शास्त्र है वेद तो ज्ञान कांडात्मक वेद में नहीं रहेगा हाँ लक्ष्य एक देश वृत्ति होगा लक्ष्य मात्र वृत्ति नहीं होगा तो इसलिए कहते हैं कि हित शासनात् शास्त्र निर्दोषतया स्थितम इत्यर्थ तो हित शासनात्व तो हित शासन का मतलब हित का संसन उपदेश करने से शासनी ही लिखा सब जगह कि संसन लिखा हित संसनात् तो स, शासन है हितोपदेश तो हितोपदेशात शास्त्रत्वंच यानी वेदांता नाम शास्त्रत्वंच, तो ब्रह्म ज्ञान मात्र से मुक्ति सिद्ध होने से प्रामाण्य भी हुआ सफल हुआ वेदांत और आ, हित का शासक होने से शास्त्र भी हुआ इसलिए कहते निर्दोष निर्दोषतया स्थितम यानी प्रामाण्य भी निर्दोष है और शास्त्रत्व तो भी निर्दोष है अब हा हाँ, तो धातु नाम अनेक के अनुसार होगा उस श्वास का ही अर्थ उपदेश नहीं तो होना चाहिए ऐसे संसन मूल में तो संसन है मूल में कहा जो शुरू में आपके वो लिखा है ना आशिक न्याय माला के दो श्लोक तो द्वितीय चार श्लोक है इसमें तो द्वितीय वर्णक में जो सिद्धांत बताने वाला है उसमें संसन लिखा है लिखा है न कि ना कर्त तंत्र अस्थि विधि शास्त्रत्व संसनादअपी इकसठ नंबर पृष्ठ पर है हमारे पुस्तक में यानी जहां सूत्र है तत्व समन्वयात उसमें चार श्लोक छपे हुए हैं ना तो चौथे श्लोक के पूर्वाध में है ना कर्त तंत्र अस्थि विधि शास्त्री तो संसन होना चाहिए शास्त्र ऐसा हित संसनात ऐसा होना था यानि श्य पर अनुस्वार और जो श्या पर दीर्घ की मात्रा है वो स पर होनी चाहिए तो हित शास्त्रत्वम च निर्दोषतया ऐसा समझना और यदि शासनाथ ही है तो फिर धातु नाम अनेक करके हितोपदेश अर्थ करना हितोपदेशात आगे हैं मूलभाष्य में जो जो जो पूर्व पक्षी ने कार्य परक कार्यान्वित सिद्ध वस्तु परक ही वेदांत होंगे इसे सिद्ध करने के लिए अपने पक्ष को जो जो युक्तियां बताई थी उन उन युक्तियों का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं न भाष्यकर भगवान तो एक युक्ति ये भी बताई थी यदि कार्य अनन्वित सिद्ध वस्तु ब्रह्म मात्र में उप का प्रामाण्य होता कार्य अन्वित ब्रह्म के प्रतिपादक होते हैं, तो श्रवण के पश्चात मनन और निधिध्यासन का विधान न होता क्योंकि श्रवण से ही सिद्ध वस्तु ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा और उसी से अविद्यावृत्ति रूप फल सिद्ध हो जाएगा मोक्ष सिद्ध होगा तो मनन और निधि का विधान व्यर्थ हो जाएगा लेकिन मनन और निधि ध्यास का भी विधान किया है इससे ये निकलता है कि कार्यान्वित ब्रह्म को ही उपनिषेदे बताती हैं ऐसा पूर्व पक्षी ने पहले कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं यश्य यथा पूर्वम संसारित्व इत्यादि से भाष्कर भगवान इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण मदम